अध्याय पंद्रह धर्म गुरुओं का प्रभु येशु पर आरोप लगाना सुबह होते ही प्रधान पुरोहितों ने समाज के बड़ों धर्म गुरुओं और सारी धर्म महासभा ने साथ मिलकर प्रभु येशु के बारे में विचार विमर्श किया तब वे प्रभु येसु को बांधकर ले गए और उन्हें राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया पिलातुस ने पूछा क्या तुम यहूदियों के राजा हो प्रभु शु ने उत्तर दिया आपने स्वयं ही कह दिया है प्रधान प्रोहित उन पर अनेक आरोप लगाने लगे तो पिलातुस ने उनसे फिर पूछा देखो ये तुम पर अनेक आरोप लगा रहे हैं क्या तुम अपने बचाव में कुछ बोलोगे नहीं पर प्रभु यशु कुछ नहीं बोले इससे पिलातुस को हैरानी हुई लोगों ने निर्दोष के बजाय डाकू चुना मुक्ति त्यौहार के समय राज्यपाल हमेशा लोगों द्वारा चुने गए एक कैदी को मुक्त करता था उस समय एक कैदी था जिसका नाम था बराबस उसे और कुछ अन्यों को एक दंगे के दौरान हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था भीड़ ने राज्यपाल पिलातुस के पास जाकर उससे कहा कि वह लोगों के लिए अपनी प्रथा के अनुसार एक कैदी को रिहा करें। पिलातुस ने पूछा क्या मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस जानता था कि प्रधान पुरोहित प्रभु यीशु से ईर्षा करता है इसलिए उसने उन्हें पकड़वाया है परंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि पिलातुस प्रभु यीशु के बदले बराबस को रिहा करे तब पिलातुस ने उनसे फिर पूछा जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं वे ऊंची आवाज में बोले उसे कीलो से क्रूस पर ठोको क्यों उसने क्या गलती की है पिलातुस ने उनसे पूछा वे और भी जोर से चिल्लाने लगे उसे कीलो से क्रूस पर ठोको तब पिलातुस ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से बराबस को छोड़ दिया और प्रभु येशु को कोड़े लगाकर किलो से क्रूस पर ठुकवाने के लिए सौंप दिया प्रभु यशु का मजाक उड़ाया जाना राज्यपाल के सैनिक प्रभु ये को किले के आंगन में ले गए और सारे सैनिकों ने मजाक उड़ाने के लिए उन्हें घेर लिया सैनिकों ने प्रभु यशु को बैंगनी रंग की शाही पोशाक पहनाई और कांटो का ताज बनाकर उनके सिर पर रखा तब वे उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, यहूदियों के राजा जय हो! उन्होंने प्रभु येशु के सिर पर पर डंडी से मारा, उन थूका और उनका मजाक उड़ाने के लिए घुटने टेक कर उनकी वंदना की जब वे प्रभु ये का अपमान कर चुके तब उनकी बैंगनी रंग की पोशाक उतार कर उन्हीं के कपड़े पहना दिए और उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोकने के लिए ले गए क्रूस उसी समय साइरेन देश का निवासी शिमोन जो सिकंदर और रूफस का पिता था शहर की ओर जा रहा था सैनिकों ने उसे आज्ञा दी कि वह प्रभु यीशु ये क्रूस उठाकर ले चले सैनिक प्रभु यीशु को गोल गुथा नामक स्थान पर लाए जिसे कपाल स्थान भी कहते हैं उन्होंने उनको अंगूर रस में कड़वा रस मिलाकर पीने को दिया परंतु प्रभु यीशु ने नहीं पिया तब उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया और यह तय करने के लिए कि प्रभु यीशु के कपड़े कौन लेगा सैनिकों ने पर्ची पर अपने अपने नाम लिखकर डाले सुबह 9 बजे का समय था जब उन्होंने भू यशु को क्रूज पर चढ़ाया था प्रभु येशु की क्रूस पर यह सूचना लगी हुई थी यहूदियों का राजा उनके साथ उन्होंने दो क्रांतिकारियों को भी अलग अलग क्रूस पर कीलों से ठोका था। एक को प्रभु यशु की क्रूज की दाई और दूसरे को बाईं ओर। उधर से आने जाने वाले लोग प्रभु ये की निंदा कर रहे थे और सिर मटका मटका कर कहते थे वाह तुम वही हो ना जिसने दावा किया था कि तुम मंदिर को गिरा सकते हो और तीन दिनों में उसे फिर से बना सकते हो तो अपने आप को बचाओ और क्रूज से नीचे उतराओ। इसी प्रकार प्रधान पुरोहित और धर्मगुरु उनका मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे इसने दूसरों को बचाया पर यह अपने आप को नहीं बचा सका अगर यह इसराइल का राजा और मुक्तिदाता अभी क्रूस से उतर तो हम भी देख लेंगे और इस पर विश्वास कर लेंगे जो दो क्रांतिकारी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी प्रभु यीशु को बुरा भला कह रहे थे प्रभु यीशु का क्रूस पर आखिरी सांस लेना दोपहर 12 से लेकर तीन बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा लगभग तीन बजे प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, एलोए, एलोए लमा जिसका अर्थ है, हे मेरे परमात्मा हे मेरे परमात्मा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ बोले वह परमात्मा के प्रवक्ता एलिया को पुकार रहा है तब उनमें से एक व्यक्ति ने दौड़कर खट्टे अंगूर के रस में स्पंज डुबोया और उसे डंडी पर रखकर प्रभु यीशु को पीने को दिया और कहा ठहर जाओ देखें प्रवक्ता एलिया इसे बचाने आते हैं या नहीं पर प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपनी आखिरी सांस ली और उसी समय यरुशलम के एकमात्र मंदिर का पवित्र पर्दा ऊपर से नीचे तक बीच में से फटकर दो हिस्सों में बट गया एक रोम का सेना अधिकारी उनके क्रूज के सामने खड़ा था जब उसने देखा कि प्रभु यशु कैसे मरे हैं, तो वह बोला सचमुच यह मनुष्य परमात्मा का पुत्र था कई महिलाएं भी यह सब दूर से देख रही थी इनमें मगदलवासी मरियम छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी जब प्रभु यीशु गलील प्रदेश में ही थे तब से ये महिलाएं उनके साथ थीं और उनकी सेवा किया करती थीं। इनके अलावा और भी महिलाएं थीं जो प्रभु यीशु के साथ ये आई थीं। प्रभु यीशु के भक्त का हिम्मत दिखाना अब शाम हो गई थी यह आराम दिवस से एक दिन पहले था और इस दिन यहूदी लोग आराम दिवस की तैयारियां किया करते थे अरिमतिया निवासी योसुफ जो यहूदी धर्म महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमात्मा के साम्राज्य के आने का इंतजार कर रहा था वह हिम्मत करके राज्यपाल पिलातुस के पास गया और उससे प्रभु यीशु का शव मांगा पिलातुस योसुफ के मुंह से प्रभु येसु के मरने की बात सुनकर हैरान रह गया उसने सेना अधिकारी को बुलाकर पूछा क्या वह मर चुका है सेना अधिकारी ने बता दिया फिर पिलातुस ने यूसुफ को शव दिला दिया यूसुफ ने मलमल की चादर खरीदी और शव को क्रूस से उतारकर उसमें लपेटा और चट्टान में खुदी हुई शव रखने वाली गुफा में उसको रख दिया गुफा के मुंह पर यूसुफ ने एक भारी पत्थर लुड़का कर लगा दिया मगदलवासी मरियम और यूसेस की माता मरियम ने देख लिया था कि प्रभु यीशु का शव कहां रखा गया है